अभी सत्र आएगा तुल्य प्रयत्नं सवर्णं हाँ एक बार बोले जोर से बोल देना नहीं तो बार बार दो बार तीन बार करेंगे तो समय नष्ट होगा रोज उच्चारण करते समय सब लोग बोले बोलो तुल दो पद है सूत्र में तुल्यास प्रयत्नम एक पद है दूसरा पद है संवर्णम यह भी संज्ञा सूत्र है क्या संज्ञा करेंगे इस सूत्र मालूम संवर्ण संज्ञा ये जो सवर्ण संज्ञा है ये एक विलक्षण है एक के साथ दूसरी सवर्ण संज्ञा परस्पर सवर्ण संज्ञा है जैसे अण एक संज्ञा हुई औचक संज्ञा हुई ये यहाँ संज्ञा है सवर्ण और संघी होगा वर्ण संघी कौन होगा वर्ण संघी जो वर्ण होगा ये वर्ण भी एक बनने की संज्ञा सवर्ण नहीं या दो चार ही वर्ण उनकी सवर्ण ऐसा नहीं परस्पर सवर्ण दो चारी हो वर्ण एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ एक वर्ण का दूसरे तीसरे चौथे के साथ हो परस्पर स्वर्ण संज्ञा है ये विवृत्ति में है तुल्या प्रयत्नम संवर्ण सवर्ण है संज्ञा संज्ञा है वर्ण परस्पर वर्ण किन्तु कैसे के वर्णों केवर्ण संज्ञा होगी आस्य और प्रयत्न दोनों तुल्य हो आस्य प्रयत्न चास्य प्रयत्न हो ये होता है द्वंद्व समास सम करते हैं दो तीन पदों को मिलाकर के एक पद कर देते हैं इसको कहते है समास समास का संक्षेप है एक द्वंद्व समास होता है दोनों पद मिलकर के एक हो जाएगा रामच्च लक्ष्मणसमण ताभ्याम नमः राम लक्ष्मणाभ्या नमः ये द्वंद्व समास है और तत्पुरुष में बहुत प्रकार है एक प्रसिद्ध है पुरुषः इति राजपुरुष राजा का आदि राजुष इसको कहते तत्पुरुष अरे बहुब्री काल आता पीतम अंबर यस पीतांबर लंबम उदर ये स लंबोदर ये समास है यहाँ ये समास है द्वंदसम इति घटा घटपटौ दो हो जाएगा घटपट यहाँ हास इति हास्य प्रयत्न ये द्वंद्व हो गया उसके बाद हास्य क्या है हास्य का मुख है और हास्य कार्थ उच्चारण स्थान भी होगा आस्य भवम आस्यम हास्य है मुख और मुख में होने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान को भी हास्य कहते हैं आश्य भवम हास्यम हास्य शब्द से शरीरावयात यत ऐसे सूत्र आगे आएगा यत प्रत्यय हो जाएगा तो भी आस्य बनता है तो यहाँ आस्य शब्द का अर्थ मुक नहीं उच्चारण स्थान सूत्र में इसी सूत्र में आस्य शब्द का अर्थ क्या हुआ उच्चारण स्थान वर्ण के उच्चारण स्थान हो गया आस्य और हो गया प्रयत्न प्रयत्न है यत्रन दो प्रकार आगे कहेंगे आभ्यंतर बाह्य बताएंगे तो यहाँ प्रयत्न केवल यत्न नहीं कहकर करके प्रयत्न कहा प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न है प्रकृष्ट अभी आगे बताएंगे आभ्यंतर क्यों नाम हुआ बाह्य क्यों हुआ दो प्रकार प्रयत्न में एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और वर्ण उच्चारण के पहले होता है और वर्ण उच्चारण के बाद में होता है बाह्य प्रयत्न थोड़ा व्यवधान है तो वर्ण उच्चारण के पहले होने से वह हो गया आभ्यंतर अब वो प्रकृष्ट है उत्कृष्ट है इसलिए शब्द कहने से दोनों प्रकार यत्नों को नहीं लेना इसी सूत्र में यत्न कहेंगे तो दोनों का ग्रहण होगा किंतु प्रयत्न कहेंगे तो केवल आभ्यंतर प्रयत्न का ग्रहण होगा प्रयत्न हो गया वर्ण उच्चारण करने के लिए कुछ यत्न करना पड़ता है यत्न करेंगे तो उच्चारण होता है नीचे अंदर से वायु निकलेगा कंठ तालु के साथ आघात होगा जीवा को तत्स्थाने स्पर्श करेंगे तो यत्न करने से वर्ण उच्चारण होता है तो जी सब वर्णों का प्रयत्न अलग अलग होता है किसी वर्ण का उच्चारण के लिए कैसे प्रयत्न करना पड़ेगा एक हो गया हास्य और एक हो गया प्रयत्न हास्य हो गया उच्चारण स्थान और प्रयत्न हो गया आभ्यंतर प्रयत्न लेना ये दोनों यदि तुल्य हो समान हो स... तुल्य हो आभ्यंतर प्रय तालवादि स्थान आभ्यंतर प्रयत्न से तयम ऐसा बोलो ताल्वा दिस्थान आभ्यंतर प्रयत्न तय चे ते तदय ताल्वादिस्थन आभ्यंतर प्रयत्न चयत्न च के बाद आ जाएगा इति च के इति आने से क्या होगा चेति च चे इति इति ल्वादिस्थान आभ्यंतर इति सेत एक ताल्वादिस्थान आभ्यंतर प्रयत्नस चवय एकगा तो ये कोतद क्या बनेगात इति चि इति मिलने से क्या होगा चेति मिलने से क्या होगा चेती चेति क्या के तद रहेगा तो क्या होगा चे ते तद ताल्लुआदिस्थानम आभ्यंतर प्रयत्नस्े त्ये तदयम ठीक देखकर के उच्चारण करके, करके स्पष्ट करना बहुत को हम बोलेंगे इस वृत्तिलो को तो उसमें बोल देते हैं स्पष्ट नहीं क्या क्या बनना है ऐसा लिखना एक भी वर्ण में नहीं छूटे बहुत समय में पूछा इस सूत्र की वृत्ति लिखो लेते समय बहुत उल्ट पाल्ट होगा बहुत पढ़ने के बाद भी रटते समय ध्यान नहीं दे प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए नहीं तो छूट जाता है ताल्लुआदिस्थानम आभ्यंतर प्रयत्न से तद्वयम आगे यस्य सेन तुल्य तनमिथ सावनम वाच्यवर्ण वाच्य सवर्ण संज हाँ ये नुल्य तन्मित सवर्ण संज स्यात् बोलो यसे तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न स्थान में से आदिप से कितने लेना चार ही लघु कम तुम चार पांच स्थान बताया पहला है तालु आदि से किस लेंगे तालु आदि में जिसका तालु के आगे तो आएगा मुर्धा आगे दंत आएगा उष्ट आएगा कंठ तो छूट जाएगा तालुआ भी देना कंठ तालु मुरधा दंत उष्ट पांच है आदि में क्या है तालु कैसे हुआ कंठ तालु ये मुरधा दंत उष्ट हुआ आदि में कंठ तालु आदि कहें तो चार कंठ छूट जाएगा कंठ को लेना है छोड़ देना इसलिए वहाँ समाज से सिद्धांत को बताते हैं तालु न आदि तालु आदि पहले करना पड़ेगा तालु के आदि तालु आदि कंठ हो जाएगा उसके बाद तालु आदि ये चारे तालु आदि हैं कंठ भी तालु आदि है तालवादिश्च तालवादि निच यदि तालवादि हो जाएगा तालु के आदि तालु के पहले को तालु आदि और ये तालवादि नहीं तालो आदि ये शाम तालुआदीनी तालुआदिश्च तालुवादीन च नपुंसकम अनपुंसके नई कवचास्या अन्यतरशा यूत्र है मिलकर बन जाएगा तालुआदि कंठ का आगे ग्रहण हो जाएगा तालु के आदि तालु आदि और ये भी तालुआदिनी मिलकर के तालुआदि हो जाएंगे कंठ भी हो जाएगा कंठ तालु मुर्दा धनतोष्ट तालुआदिस्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्च आभ्यंतर प्रयत्न क्या क्या मालूम है किसको मालूम है? बोलो स्पृष्ट साथ नहीं बोलना एक एक बोलो पहला पहला क्या है स्पृष्ट दूसरा क्या है ईसत स्पृष्ट तृतीय ईसत विवृतः चतुर्थ विवृत है समृत विवृत समृत है हाँ देखो तालुआदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों केवल स्थान मिल जाएगा तो सवन संज्ञा होगी नहीं केवल प्रयत्न मिल जाएगा तो सवन संज्ञा नहीं स्थान भी मिले और प्रयत्न भी मिले स्थान के साथ प्रयत्न मिल जाएगा कभी स्थान और प्रयत्न दोनों एक हो जाएगा हाँ बोलो प्रौढ़ विद्यार्थियों को शुभ क्यों स्थान और प्रयत्न दोनों एक हो जाएगा क्या स्थान और प्रयत्न स्थान के साथ प्रयत्न एक हो जाएगा स्थान अलग प्रयत्न अलग है कंठ तालु औष्ठ मृदा दंतोष स्थान है प्रयत्न पृष्ठ ईसद पृष्ठ ईसद विवृत विवृता एक स्थान और प्रयत्न दोनों एक एक कैसे होगा स्थान और प्रयत्न ये दोनों जिस बनने के स्थान प्रयत्न जिस बनने के स्थान प्रयत्न के साथ समान हो स्थान के साथ स्थान समान होगा प्रयत्न के साथ प्रयत्न समान होगा नहीं कि स्थान और प्रयत्न दोनों एक हो जाएंगे एक वर्ण का स्थान दूसरे वर्ण का स्थान एक हो एक वर्ण का प्रयत्न दूसरे वर्ण का प्रयत्न एक हो खाली प्रयत्न दोनों मिल गए तो सवर्ण संज्ञा होगी केवल स्थान मिल जाएंगे तो प्रयत्न संज्ञा सवर्ण संज्ञा नहीं होगी एक वर्ण का स्थान प्रयत्न दूसरे वर्ण का स्थान प्रयत्न सामान्य हो तो तालुवादि स्थान आभ्यंतर प्रयत्न समुचय दोनों मिला करवय ये दोनों येन तुल्य ये यस्य कस्य वर्ण सेन वर्णन जिस वर्ण का स्थान और प्रयत्न जिस वर्ण के स्थान प्रयत्न के साथ तुल्य हो जाए समान हो जाए तब क्या होगा तन मिथ वो द्वन परस्पर समणसम स इसे hmm! बनने का इस बनने के साथ स्वर्ण संज्ञा होगी कोई उदाहरण है बोलो किसके को मालूम है स्वर्ण संज्ञा किस सूत्र से इस सूत्र से किसकी स्वर्ण संज्ञा होती किसके साथ अ के साथ क की स्वर्ण संज्ञा है या नहीं है और का उच्चारण स्थान क्या है क का उच्चारण स्थान दोनों का एक स्थान हो गया इससे स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी स्थान एक हो गया प्रयत्न देखना पड़ेगा है न स्थान प्रयत्न दोनों होना चाहिए स्पष्ट प्रयत्न प्रयत्नम स्पर्शानम क का प्रयत्न क्या है मालूम है हाँ लोगों में सब लोगों ने पढ़ा है पढ़ी है संज्ञा प्रकरण क का प्रयत्न क्या है स्पष्ट प्रयत्नम स्पर्शानम और च का प्रयत्न क्या है क और च दोनों का प्रयत्न क्या हो गया समन संज्ञा है नहीं क्यों नहीं स्थान भिन्न क का क्या है और च का दोनों के स्थान एक हो गया तो समान संज्ञा क और ग क्या, क्या क्या क और डर लगता है ना? कह के बाद ख नहीं क्या ना कौन से डर लगता है क्या है है न क दोनों का स्थान क्या है <था>? कंठ <सथ> क का स्थान तो कंठ है गंठ है अच्छा क का प्रयत्न क्या होगा स्पष्ट प्रयत्न और च का क्या होगा ग का तो क ग में स्थान मिल गया क का और ग का स्थान एक हो गया क का ग प्रयत्न एक हो गया वह तो क के साथ ग की समान संज्ञा हो जाएगी क और ग दोनों परस्पर समान संज्ञा क के साथ ग की ग के साथ क की और ख के साथ ग क ख ग पांच है परस्पर समान संज्ञा है सब का स्थान कंठ है है ख है और सब का स्पष्ट प्रयत्न है इसे परस्पर समान संज्ञा है ख ख ग ऐसे छ छ परस्पर ये स्थान क्या है कंठ तालु और प्रयत्न क्या है पृष्ट ऐसे छ झ ये सब समण संज्ञा है ऐसे प्रकार इति आभ्यंतर यस्य येन इत यस्य जिसका जिसके साथ किसका जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ, साथ तुल्य क्या तुल्य तालुआदिस्थान और आभ्यंतर प्रयत्न बराबर होगा तो तन मिथ मिथ का अर्थ परस्पर दोनों परस्पर क्या होंगे सबन संज्ञम सियात सब संज्ञक होंगे आगे बताया और कोई भी सजन नहीं है ना जी अच्छा री वर्ण वर्ण कहे अन आगे क्या है री के स्थान क्या है मुर्धा कहाँ कहाँ गया वेद में कहा आया लिट्टू रसा न मैं किसका पूछा था रि का अच्छा ली, ली का कहाँ कहा गया लेतु लसानता अरी का स्थान क्या है मुर्दा दोनों का स्थान एक हो गया प्रयत्न बराबर है रि का प्रयत्न क्या होगा विव्रत स्वरा नाम स्वर है क्या ली स्वर है दोनों स्वर बन तो दोनों का विवृत प्रयत्न हो जाएगा री और ली दोनों का प्रयत्न मिलेगा सोच कर बोलो री और ली दोनों का प्रयत्न समान है क्या समान है क्या प्रयत्न है हैं विवृत सम क्या री और ली दोनों का प्रयत्न एक है क्या प्रयत्न है विव्रत और स्थान एक हो गया स्थान स्थान एक है नहीं, नहीं। तो सवन संज्ञा होगी तो ये सूत्र के अनुसार सवन संज्ञा नहीं होगी किंतु शास्त्र में सवर्ण व्यवहार होता है इसे भारतिकार कहते ये सूत्रकार ने जो सवर्ण संज्ञा करने के लिए पाणी निमहर्ष ने सूत्र तो बनाया किंतु वो ये रह गया भारतीकार भारतीयकार कौन है कात्यायन का बरुच्चि में का नाम है कहते री लि वर्णयिथ सावन्यम वाच्यम बोलो भारती का कहते कहना चाहिए एक री रिवर्ण और एक लि वर्ण दोनों का स्थान तो एक हो गया एक हो गया है स्थान एक नहीं प्रयत्न तो एक हो गया क्या प्रयत्न हुआ विव्रत किंतु स्थान दोनों का एक है भिन्न भिन्न है तो तुल्या से प्रयत्न सूत्र से दोनों की सबन संज्ञा नहीं, नहीं होगी किन्तु सवन होना चाहिए इसलिए पाणिनि महर्षि को ये कहना चाहिए था कहना चाहिए रिलीवयर री वन और लिवन ये दोनों का परस्पर सामन्य सवर्ण संज्ञा होती है कहना चाहिए रिलीवनयर मिथ मिथ का था परस्पर सावन्यम वाच्यम दोनों सबन संज्ञा है तो दोनों में क्या रहेगा सावरण्यम री का स्वर्ण कौन होगा ली क का स्वर्ण कौन है ख नहीं क का स्वर्ण ख ग ये संबंध है क ख में क्या रहेगा सावरण्यम दोनों सबर्ण होने से उसमें क्या धर्म रहेगा सावरणम री का स्वर्ण है रि री का स्वर्ण री तो दोनों में क्या रहेगा सावरण्यम ये कौन कहते हैं भारतीय कारण सूत्रकार कौन है पाणिनि महर्षि सूत्रकार और भारतीय कार है और भाष्यकार है महाभाष्य जितने सूत्र केवल भाष्य है सबको भाष्य कहते हैं पाणिनि महर्षि के व्याकरण सूत्र के ऊपर जो भाष्य है महर्षि पतंजलि का उसको कहते हैं महाभाष्य सामान्य भाष्य नहीं क्या है महाभाष्य सूत्र किसको कहते हैं सूत्र के अल्पाख्य श्लोक मालम है क्या श्लोक बोलो अल्पाक्षर अल्पाक्षरम सूत्र में अल्प अक्षर होना चाहिए अल्पानी अक्षर यानी इसमें अल्प होना चाहिए अल्पाक्षरम असंदिग्धम संदेह नहीं हो असन्दिग्धम अल्प कहेंगे तो अत्यंत संदिग्ध हो जाएगा अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार व्थ सार वाला होना चाहिए अर्थ बहुते है संक्षेप से सार के विश्व विश्वतो मुखम उसका मुख अर्थ बहुते है हाँ क्या है ऐसा हाथ क्यों नीचे लगाते हो विश्वतो विश्वतोमुखम सबर मुख है उसका अर्थ प्रशस्त है सार बद, विश्वतो विश्व मुखम आगे अस्तोभम अस्तोभ का जिसमें स्तोभ नहीं हो स्तोभ का क्या अर्थ हुआ जिसमें स्तोभ नहीं हो स्तोभ क्या है अनर्थक शब्द को स्तोभ कहते हैं क्या है अनर्थक शब्द सूत्र में अनर्थक शब्द नहीं हो स्तोभम अनर्थक शब्द होता है स्वाहा हुफट श्रद्धा इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये अनर्थक शब्द नहीं होना चाहिए सूत्र में अस्तुभम और आगे अनवध्यम चवध्य होता है दोष अनवध्यम का अर्थ दोष रहित ये दोनों के याद रखना बहुत पढ़ने के बाद जो पूछते हैं कहीं के अस्तुभ अनवध्य उसमें सब उल्ट पाल्ट कर देते हैं अस्तुभ का क्या अर्थ होगा अनर्थ का शब्द रहित और अनवध्यम का अर्थ दोष रहित निर्दुष्ट होना चाहिए स्लोग बोलो बेरी सूत्रविद सूत्र विदु सूत्र को जानने वाले ऐसा सूत्र को कहते है। जानते हैं, कहते हैं यह सूत्र का लक्षण हुआ और के बाद वार्तिक है वार्तिक किसको कहते हैं उक्ता दुरुक्ता नाम सबको मालूम नहीं बोलो ठीक से उक्त तम ग्रंथ है या तदग्रंथम तम तद है न तम बोलते हो तद्ग्रंथम वार्तीक प्राहु वार्तीक अज्ञा विचक्षण आ उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम लाना नहीं पैर उक्ता, उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम उक्त अनुक्त और जो कहा गया उसका भी स्पष्टीकरण करना है उसके ऊपर विचार करना अनुक्त कुछ छोटी का नहीं कहा गया वो भी कहना और दुरुत दुष्टम उक्तम दुरुगतम कहा तो गया किंतु थोड़ा ठीक नहीं हुआ कहीं कुछ तो अस्पष्ट होता है दुरुत्तमता गलत कहा गया अथवा गलत नहीं होने पर भी अस्पष्ट कहा गया तो दुरुत दुष्टम उक्तम दुरुत्तम स्पष्ट नहीं कहा गया इनकी चिंता वार्तिक में होती है वार्तिकार कहते हैं जो कहा गया उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण करने कहीं छूट गया तो उसको बताएंगे कहीं कहा गया स्पष्ट नहीं कहा गया या कुछ कहा गया उसमें अर्थ करेंगे तो गलत अर्थ हो जाता है वो सब चिंता वार्तिका में होती है उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यवर्तते जिस ग्रंथ में उसका चिंतन होता है तद ग्रंथम वार्तिकम प्राहु उसी ग्रंथों को क्या कहते हैं वार्तिक कौन कहते हैं वार्तिक ज्ञान विचक्षणा जो विचक्षण है वार्तिक के लक्षणों को स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी महापुरुषों को कहते हैं ये वार्तिक है जो सूत्र में जो कहा गया है तुल्यास प्रयत्न सवर्णम उसके अनुसार री और ली दोनों बनने की सवर्ण संज्ञा होती है नहीं होती है तो वार्तिकार कहते ये छूट गया अनुक्त है री ली बनने की सवर्ण संज्ञा व्यवहार होती है शास्त्र में किन्तु सूत्रकार ने सूत्र बनाया छोड़ दिया तो अनुक्त है उसका चिंतन करके वार्तिकार ने कहा री ली बनने और मिथ सावन्यम वाच्यम कहना चाहिए व्याकरण में सूत्र के केवल वार्तिक पहले लिखा गया वार्तिक के ऊपर फिर भाष्य लिखा गया जैसे मीमान स्वामी सूत्रकार कौन है जैमिनी महर्षि और भाष्य लिखते हैं सावर स्वामी उसके वार्तिका लिखा है कुमार्य भट्टानी श्लोक वार्तिक तंत्रवार्ती का नाम है मीमांसा में बारह अध्याय है में तो चार अध्याय मीमांसा में पूर्व मीमांसा में बारह अध्याय और एक शंकरसन सन कांड वो भी अधिक अलग है देवता विषय में उसके ऊपर भाष्य लिखा सावर स्वामी और वार्तिक है कुमार भट्ट के द्वारा प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय तीनों के ऊपर वार्तिका लिखा गया है किंतु प्रथम अध्याय प्रथम पाद के अवरुद्ध जो उसका नाम है श्लोक वार्तिक श्लोकात्मक है बाकी और कितने रहेगा कोई बताओ एकाग्रता किसकी है एकाग्रता का अभाव सब सोचते ही है मीमांसा की बात है हमको क्या जरूरत है थोड़े आराम कर लो <laughs> अभी कहा तीन अध्याय है तीन अध्याय के ऊपर वार्तिका लिखा प्रथम अध्याय प्रथम पद का नाम श्लोक वार्तिक और कितने बचेगा दो अध्याय और प्रथम अध्याय का तीन पद द्वितीय प्रथम अध्याय का तीन पाद द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय इसके ऊपर है वार्तिक उसका नाम तंत्रवार्तिक क्या नाम है तंत्र वार्तिक उसके आगे चतुर्थ अध्याय से लेकर के द्वादश अध्याय तक जो उन्होंने लिखी उसका नाम है टुप क्या है टुप इसका नाम है ये फुटनोट कहते <laughs> संस्कृत में इंग्लिश में टुप टीका ये टीका लिखी तो ये वार्तिक है किंतु यहाँ वहाँ का सूत्र भाष्य के ऊपर वार्तिक किंतु यहाँ क्या हुआ जैसे बृहदारण्य उपनिषद उपनिषद के ऊपर भाष्य उसके ऊपर वार्तिक किंतु व्याकरण में सूत्र वार्तिक उसके ऊपर भाष्य इसलिए भाष्यकार का वचन प्रमाण है व्याकरण में यथोत्तर नाम वचन प्राण्यम उत्तरोत्तर मुनि वचन अधिक है इसलिए उसका नाम महाभाष्य है भाष्य का लक्षण क्या है सूत्रार्थो सूत्राथों वर्ण्यक्य ही सूत्रानुसार भी स्वदान च वर्ण्य भाश्य भाष्य भाष्य सूत्रार्थ भी कहते मंत्रार्थ भी कहते हैं क्योंकि मंत्र के ऊपर भी भाष्य है सूत्र के ऊपर भी भाष्य है ये व्याकरण सूत्र के ऊपर भाष्य है के ऊपर भाष्य है उपनिषद मंत्र के ऊपर भी भाष्य है इसलिए सूत्राथ अथवा मंत्राथ वर्ण्य खड़े हो जाओ सूत्रार्थ वर्ण्यत्र वाक्य ही सूत्रानुसार भी सूत्रार्थ किसके द्वारा कहते हैं वाक्य ही वाक्यों के द्वारा कैसे वाक्य होना चाहिए वाक्य ही सूत्रानुसार भी सूत्र के अनुसार वाक्यों के द्वारा वाक्य ही वाक्य ही क्या भी होती है तृतीय बहुचन क्या अर्थ होगा वाक्यों के द्वारा उसका विशेषण कैसे वाक्य होना चाहिए सूत्रानुसार भी सूत्र के अनुसार वाक्यों के द्वारा क्या क्या जाता है सूत्रार्थ वन्य जिस ग्रंथ में सूत्र के अनुसरण करने वाले वाक्य के द्वारा सूत्र का अर्थ कहा जाता है अथवा मंत्र का अर्थ कहा जाता है उसी ग्रंथ को भाष्य कहते हैं और केवल इतना नहीं स्वपदा च वन्यंते भाष्य जो भगवान भाष्य का कहेंगे अपने भाष्य के पद की भी व्याख्या कर देते हैं सूत्र का अर्थ कहेंगे और अपने पद का भी अपने जो भाष्य में लिखा उसका भी अर्थ कहते कहीं कहीं च वन्यंते भाष्यम भाष्य विद विदो हो ये श्लोक याद रहना चाहिए इतने सूत्र व्याकरण पढ़ते समय सूत्र किसको कहते भाष्य किसको कहते भारतीय किसी को कहते हैं नहीं तो कोई काशी जाएगा तो उसको भी बिकू बना देंगे क्या सूत्र भाषा किसी को कहते है? नहीं बोल पाए डेंगे नहीं क्या पढ़ाएं, क्या बोलेंगे बोलो स्लोको सोत्रार तो बोलो आशंग आशंग हाँ बोलो सब नहीं सब ने नहीं बोला पहले भारतीय को बोलो उक्ता उगता हाँ शर्मना नहीं बोलने के लिए श्लोक अच्छी तरह से बोलना हाँ अभी भाष्य बोलो सतरार्थो लिखा है सम नहीं सम नहीं लिखते हो क्या लिखा नहीं अपने पाउट में आते समय नोटबुक कलम रखना पुस्तक में नहीं लिखना कुछ लोग आलस्य क्या करेंगे जो कुछ कहा पुस्तक में लिख दिया मीमां में बारह दिया वहाँ में लिख दिया मीमा में बारह दिया पढ़ते लघु कुछ कहा वहाँ में लिख दिया ऐसा नहीं करना नोटबुक रखना कलम रखना श्लोक बोलेंगे तो लिखना लेकर याद करना तो ये वार्तिक कार कहते री ली बनने की सवर्ण संज्ञा होती है कहना चाहिए अभी रील वर्ण की सवर्ण संज्ञा होगी भारतीय दर स्वर्ण संज्ञा होगी तो दोनों का स्थान एक हो जाएगा स्थान तो एक नहीं होगा और प्रयत्न प्रयत्न एक हो जाएगा एक था एक है हाँ आगे स्थान का यकुह विसर्जन है न हाँ बोलो अकुह विसर्जन पहला है अकु विसर्जनीय नाम कंठ पांच विसर्जनीय कुर्जनीय इन सब का स्थान क्या है कंठ बोलो इसको अकुहशा नाम तालु तालु शब्द नपुंसक है इसलिए विसर्ग आदि नहीं है तालु तालुनी तालुनी ऐसा बनेगा तालु प्रथमा एक है समोर नपुंस का लुक हो गया इ चु श यर्ण चुका थर्ग य और श इनका उच्चारण स्थान क्या है तालु ज का क्या स्थान होगा तालु और च का यव रिटू रसायण मुरधा मूर्धन नकरांति जिस राजन का राजा बनता है मूर्धन का क्या बनेगा मुरधा सप्तमी का वजन क्या बनेगा मूर्धनि मूर्धनी दो बनेगा हाँ राजी बनता है राजी राजनी दो बनता है ना ऋतु लसाना दंता, दंता रि और टू का टे मुर्धा स्थान है इसे ये स को बोलते समय हो र ट बोलो र ट जहा ज्यूहा लगता है वहां ज्यूहा को लगा करके बोलना स र ट टे शा। ये हो हो गया लसाना रूर्दा और ईचु याशानम य या, या, चिसे बोलते हैं से स कोई कोई शांति को कहे चांति <स्यथीनकसित्टीत्तित्ति> शिव को कहते चिव उ स्थान पे है थोड़ा किंतु थोड़ा फरक है क्योंकि स में स्पर्श होता है स में नहीं है ऐसे ईचु या शान च छ कैसे बोलेंगे श शंकरं शंकर शंकर्य शिव शंकर शिको श्र शर्धन श्र तालब कैसे ईचु यशान ई ज गिव शिव शिव अर्धन है, के शीव, शीव, शीव, शीव, है ये ध्यान दे करके उच्चारण करना चाहिए अभ्यास करना चाहिए नहीं तो ऐसे सब एक ही प्रकार बोल देते हैं दंता।, ये दंता है ये दंत है ली का स्थान क्या है दंत है सब मालूम है बोलते नहीं लि का क्या स्थान है त का क्या क्या है दंता और ल का दंत है आगे इसको बोलते समय बहुत लोग गलत बोलते हैं इसमें उपपद्मानिया नाम उ इसमें पहले क्या है उपोन उ पहला क्या है उ इसमें क्या क्या समझना है एक पहला उ दूसरा क्या है पु पन पु पु का अर्थ पव का उसके आगे क्या निकलेगा उ उपदमान्य आगे उपमान्य कोई उ कद यहाँ चला गया आगे पद्मान्य कहेंगे क्या कहना चाहिए उ उपध पहला उ दूसरा आगे उप ऊ से शुरू करना उ उपधमानीय उल करके दीर्घ हो गया उपधमानिया नाम उष्ठ ये द्विवजन है उष्ठ कितने इसे द्विवचन कर दे उठ और लिट्टू रसा नाम दंता दंता दो है तीन बहुत है यार बहुजन कर दे दंता कंठ एक वचन देखो कंठ एक है हाँ दंता है बहुचन औष्ट उद्धिवचन है य ना ना नासिका च नासिका भी है स्थान नासिका भी है चौकौन से अपने अपने वर्ग का स्थान है किस यग में आए क्या य वर्ग में क्या वर्ग छ वर्ग का स्थान क्या है तालु तो यो का स्थान क्या होगा तालु और नासिका नासिका च यों का स्थान क्या होगा तालु नासिका मऊ का क्या होगा ओष्ठ और नासिका मऊ का स्थान क्या होगा कंठ नासिका अण का स्थान है मुरधा मुर्दा पर पहले गए मुर्धा और नासिका अंतिम नौ है नौ का स्थान दंत और नासिका कितने वर्ण इसमें है पांच है तृतीय वर्ण का क्या स्थान है बताओ कंठ नासिका प्रथम क्या क्या है तालु नासिका और पंचम क्या है क्या है और नासिका क्या वर्ण है आगे ए दई तो कंठतालुम तो कंठता इसमें दो वन है एक ए और एक ऐ को द्विवचन षष्टी द्विवचन किया तो बीच में तिल तो रख दिया नहीं तो ए ऐ मिल जाएगा संधि हो जाएगी तो ऐ हो जाएगा ए त में तकार ओत में तकार रख करके के ए दई ए ए में ओ नहीं ऐ ए और ऐ ए और ए हो, ए अरु एक स्थान क्या होगा ए दोनों का स्थान कंठ और तालु एक स्थान क्या होगा कंठ तालु दोनों और ऐ का स्थान हाँ ये नहीं कि एक एक एक, एक का का कंठ तालु ऐसा नहीं एक का स्थान कंठ तालु ऐ का स्थान कंठ ओ दो कंठोष्ठम इसमें कितने बनने हैं ओ और औ ये दोनों का स्थान कंठोष्ठम कंठ और ओष्ठ कंठ में अ है ओष्ठ में ओ है अ के बाद ओ रहने पर क्या होगा वृद्धि रेसी तो औ होना चाहिए औ है कंठोष्ठम यहाँ क्या सूचल होता है रोशन का है ओ तोष्ठ यो समाज सेवा ऐसा है भारतीय है परसवन हो गया कंठो नहीं तो कंठ होना चाहिए वकारस्य स्थान क्या है दंतरो नासिकानुस्वार अनुस्वार का स्थान क्या है नासिका अंग अं राम नमा पश्य घटम आनय घटम में तो अनुसारण में हो जाता है घटम राम पश्य घटम पश्य अनुसारे घटम अनुसारण उष्ट हो जाएगा नाक से निकलेगा जहाँ अनुसार है और नाक से निकलना चाहिए अनुसार नासिका से निकलेगा और व्यासं शुकम है वहाँ अनुसार है ना कोई कोई क्या बोलते व्यासम सुकम व्यासं शुकम ऐसा है व्यासम उसट अच्छा लगाकर छोड़ दो तो क्या होगा व्यासम हो जाएगा व्यासम नहीं व्यासं शुकम गौड़ पतंग ऐसे व्यासंग छुकंग नाक से निकले केवल और जिहा मूल्य आगे आएगा जिहा मूल्य क और ख के पहले विसर्ग अर्ध विसर्ग होता है उसका नाम होता है जिहा का क्या स्थान है जिहा मूल्य है ओ नृता